भागवत कथा दशम स्कंध है। भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भस्तुति श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कंस एक तो स्वयं बड़ा बलि था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी तीसरे उसके साथ ही थे प्रलंबासुर बकासुर चाड़ूर त्रीणावर्त अघासुर मुष्टिक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 जब कंस ने एक एक करके देवकी के छह बालक मार डाले तब देवकी के सातवें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी शेष भगवान ने विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका श्री कृष्णावतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूँगा इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए जिन्हें अनंत भी कहते हैं पधारे आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यजवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ वह प्रदेश ग्वालों और गाँवों से सुशोभित है वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है उनकी और भी पत्नियाँ कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है उसे वहाँ से निकाल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 और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिर् की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उधर में रख दिया तब प्रवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे हाय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 आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले ज्ञान की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी ही शोभा नहीं हुई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 देवकी को मारना तो ठीक न होगा क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थ अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते एक तो यह स्त्री है दूसरी बहिन और तीसरे गर्भवती है इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी वह मनुष्य जो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है ही है जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है उसके मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं इतना ही नहीं वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था किंतु स्वयं ही वह उस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से न हिचका वही आज इतना सदविचारवान हो गया इसका क्या कारण है अवश्य ही आज बस जिस देवकी को देख रहा है उसके अंतरंग में गर्भ में श्री भगवान है, जिसके भीतर भगवान है उसके दर्शन से सदी का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गाठ उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता जहाँ उसकी आंख पड़ती जहाँ कुछ खड़का होता वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख जाते इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए उनके साथ अपने अनचरों के सहित समस्त देवता और नारदाद ऋषि भी थे वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्रीहरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे सत्यस्य योनिम् त्रिशत्यम च निहतम सत्यस्य सत्यमृत सत्यने सत्मक रण प्रपन्ना एकफला त्रिमूल चतुरस पंच विधात्मा सप्तविटपो न वाक्षुदसक्ष गोहृक्षवा सत प्रसूति स्व सन्निधानम तनु तमनुग्रहश्चा संमृतचेत सत्ता पश्य नानिपि ये विभरसीण्यवबोध आत्माक चराचरस्वोपन्ना सुखावहानी सताम भद्राणी महूलानाक धानी सैशित चेतस तत्दपोतेन महत्तेन कुर गोवदि सुधुस्तरम द्रुम धवाणव भीम मदभ्रसौहृदा भगवत्ंोरुहनाव मे निय जाता सत अनुग्रहो भवान्ेन्दाक्ष विमुक्तमिस्तभाद विशुद्धबुद्ध आुह्य कृथ परम पदम तत पतंतूलायुष्मदघ्र तथा नीमाधवताब का भ्रशति मगासौदा तया भीगुप्ता चिंती भी निर्भया विनाय काली कपूसुप्रभु सत्व विशुद्धम श्रयते भव शरीण श्रेयोपान वहु वेद क्रियातपसिदर्भम जैन जन समी सत्व न चेद्धातरीद निदम भविजानम्ञान मिलापमाजनम गुण प्रकाशरुमीये भवान्का प्रकाशते यस्य युण ना नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरू्यवत साक्षिण मनोवचोभ्यामेयर्त्मनो दिवक्रिया प्रतिथा शृणविणं संस्मरश्चित रूपा च मंगला ते क्रिया स्वचरारिंद आविष्टचेता नवाय कल्पते दिशा हरे श्यात पदों भुवो भारोपनीतव जन्मनेशि दिष्टाकितापकशोभन दक्षागा तवाकंपिता सवश्य कारणम विना विनोदम बत तर्कयामे भविरोद सिरभ्य विद्यता तस्व्य भयाश्रेयात्म मैचुक कछपन सिंहबराहंसराजन्य विप्र विबुदेशता नीभुनम चधुश बारम भुवो हरदुत्म वंदाब ते कुिगत परुमानंथन साक्षा भगवान्वाजन भोजपतेर्मुन गुप्ता प्रभो आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य हयग्रीव कच्छप नृसिह हंस राम परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए यजनंदन हम आपके चरणों में वंदना करते हैं देवकी जी को संबोधित करके माता जी यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं अब आप कंस से तनिक भी न न डरिए अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है आपका पुत्र